भागवत श्रीमद्भागवत महापुराण द्वादशस्कंध अथकाशोध्याय भगवान के अंग उपांग और आयुधों का रहस्य तथा विभिन्न सूर्य गणों का वर्णन सौनकुहा अथे ममक्षामोव बहुवितम समस्तंत्रे भवान भागवत तत्वित सौनक जी ने कहा सूज जी आप भगवान के परम भक्त और भोग्यों में शिरोमणि हैं हम लोग समस्त शास्त्रों के सिद्धांतों के संबंध में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं क्योंकि आप उसके मर्मज्ञ हैं तांत्रिका परिचर्याम केवलश्चिह पतेह अंगो पांगा आयुधा कल्पम कल्पयंती यथाच ये तन्नो वर्णय भद्रम से क्रियायोगम बुभुस्तताम ये न क्रियाने नय पुण्य मृत्यो या हम लोग क्रिया योग का यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि उसका कुशलता पूर्वक ठीक ठीक आचरण करने से मरण धर्म पुरुष अमृत्व प्राप्त कर लेता है अतः आप हमें यह बतलाइए कि पांच रात्रादि तंत्रों की विधि जानने वाले लोग केवल श्री लक्ष्मीपति भगवान की आराधना करते समय किन किन तत्वों से उनके चरणादि अंग गरुणादि उपांग सुदर्शनादि आयुध और कौस्तवाधि आभूषणों की कल्पना करते हैं भगवान आपका कल्याण करे सूतवाच नमस्कृत्या गुरुन्वक्षे विभूति वैष्णवीरपी या प्रोक्ता वेद तंत्राभ्याम आचार्य ही पद्मजाति सुजी ने कहा सोनक जी ब्रह्मादि आचार्यों ने वेदों ने और पांच पांचरात्रादि तंत्र ग्रंथों ने विष्णु भगवान की जिन विभूतियों का वर्णन किया है मैं श्री गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके आप लोगों को वही सुनाता हूँ माया मायाद्य नवभसविकारो विराट निर्मित दृश्यते यित्के भुवनत्र भगवान के जिस चेतनाधिष्ठित विराट रूप में यह त्रिलोकी दिखाई देती है वह प्रकृति सूत्रात्मा महतत्व अहंकार और पंचतन इन नौ तत्वों के सहित ग्यारह इंद्रिय तथा पंचभूत इन सोलह विकारों से बना हुआ है ए तद पौरसमरूपम भूपाल उद्योग शिरो नभ नाभी सूर्यो क्षणि नास कर्ण उदिश प्रभो यह भगवान का ही पुरुष रूप है पृथ्वी इसके चरण है स्वर्ग मस्तक हैं अंतरिक्ष नाभि है सूर्य नेत्र है वायु नासिका है और दिशाएं कान है प्रजापति प्रजाननम मृत्युरीशतु तद्बाह लोकपाला मनश्चंद्रो ध्रुवौ यम ध्रुवौ यम प्रजापतिलिंग है मृत्यु गुदा है लोकपाल गण भुजाएं हैं चंद्रमा मन है और यमराज भौहें हैं लज्जो तरोधरो लोभो दंता ज्यो सा भ्रम रोमाी भूरुहा भूमो लज्जा ऊपर का होठ है लोभ नीचे का होठ है चंद्रमा की चांदनी धंतावली है भ्रम मुस्कान है वृक्ष रोम है और बादल ही विराट पुरुष के सिर पर उगे हुए बाल हैं या वानयम वय पुरुषो यावत्या संस्थया अमृत तावा अन सापि महापुरुषो लोक संस्थया सोनक जी जिस प्रकार यह वृक्ष व्यष्टि पुरुष अपने परिमाण से बात सात वित्ते का है उसी प्रकार वह समष्टि पुरुष भी इस लोक संस्थिति के साथ अपने साथ वित्ते का है कौसुभ व्यपदेश स्वात्म ज्योति विभर्त्यजह तत्प्रभा व्यापनी साक्षा शिव सुरभ स्वयं भगवान अजन्मा है वे कौसुभमणि के बहाने जीव चैतन्य रूप आत्मज्योति को ही धारण करते हैं और उसकी सर्वव्यापनी प्रभा को ही वक्षस्थल पर श्रीवस्व रूप से समायाम वनमलाख्या नाना गुणमयी दधत वास्ंदोमय पीतम ब्रह्मसूत्रम त्रिवृत्म वे अपनी सत्वरज आदि गुणों वाली माया को वनमाला के रूप से छंद को पीतांबर के रूप से तथा अऊ मा इन तीन मात्रा वाले प्रणव को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं विभर्ति साख्यम योगम च दैवो मकर मौलिम पदम पारमेष्टम सर्वोकाभयंकर भगवान सांख्य और योग रूप मकराकृत कुंडल तथा सब लोगों को अभय करने वाले ब्रह्मलोक को ही मुकुट के रूप में धारण करते हैं अव्यातमंताख्यम आसनम यधिष्ठ धर्मज्ञादियुक्त सत्व पद्म विहोच्य मूल प्रकृति ही उनकी शेषैया है जिस पर वे विराजमान रहते हैं और धर्म ज्ञानादि युक्त सत्वगुण ही उनके नाभि कमल के रूप में वर्णित हुआ है ओ ज सहो बलयुतम मुख्य तत्व गुदा दहत अपाम तत्व दरवरम तेजस तत्व सुदर्शनम वे मन इंद्रिय और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्वरूप कौमोद की गदा जल तत्वरूप पांचजन्य शंख और तेजस्तत्व रूप सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं नभो निभम नभस्तत्वि चरम मयम काल रूपम धनुषागम तथा कर्मा मये शुद्धि आकाश के समान निर्मल आकाश स्वरूप खड्ग तमोमय अज्ञान रूप ढाल काल रूप साग धनुष और कर्म का ही तर्कस धारण किए हुए हैं इंद्रियाण सर अनाहो आकुतिर संदनम तन्मात्राण्य सभीव्यक्तिमदार्थ क्रियात्मता इंद्रियों को ही भगवान के बाणों के रूप में कहा गया है क्रियाशक्ति युक्त मन ही रथ है तन्मात्राएँ रथ के बाहरी भाग हैं और वर अभय आदि की मुद्राओं से उनकी वरदान अभयदान आदि के रूप में क्रियाशीलता प्रकट होती है मंडलम देव यजनम दीक्षा संस्कार आत्मन परिचर्या भगवत आत्मनो दुरीतक्षय सूर्यमंडल अथवा अग्निमंडल ही भगवान की पूजा का स्थान है अंतकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है और अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है भगवान भग शब्दार्थम लीला कमल धर्मम जसस्य भगवान चामर व्यजे भजत आतपत्र वैकुंठम दिजा धाम आकुतो भयम त्रिवृद्वेद सुपर्णाख्यो यज्ञ वहते पुरुषम ब्राह्मणों समग्र ऐश्वर्य धर्म यश लक्ष्मी ज्ञान और वैराग्य इन छह पदार्थों का नाम ही लीला कमल है जिसे भगवान अपने कर कमल में धारण करते हैं धर्म और यश को क्रमशः चमर एवं व्यजन पंखे के रूप से तथा अपने निर्भय धाम वैकुंठ को छत्र रूप से धारण किया किए हुए हैं तीनों वेदों का ही नाम गरुण है वे ही अंतर्यामी परमात्मा का वहन करते हैं अनपाणी भगवते श्री साक्षाद आत्मनोहरे विस्वक्से नूमूर्ति विदि पार्षदाधिप नन्दाद्वास्थाश्चिमाद्या हरे, हरे गुणा आत्मस्वरूप भगवान की उनसे कभी न बिछोड़ने वाली आत्मशक्ति का ही नाम लक्ष्मी है भगवान के पार्षदों के नायक विश्व विस्तृत विश्व सेन पांचरात्रादि आगमन आगम रूप हैं। भगवान के स्वाभाविक गुण अलिमा महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही नंद सुनंदादि आठ द्वारपाल कहते हैं वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न पुरुष स्वयं अनिरुद्धि ब्रह्मण मूर्ति व्योहते सौनजी स्वयं भगवान ही वासुदेव शंकर सर और अनुरुद्ध इन चार मूर्तियों के रूप में अवस्थित हैं इसलिए उन्हीं को चतुर्व्योह के रूप में कहा जाता है स विस्वतुरी वृत्ति अर्थेन्द्रियार्भगवान परिभाव्य वे ही जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व बनकर शब्द स्पर्श आदि बाह्य विषयों को ग्रहण करते और वे ही अवस्था के अभिमानी तेजस बनकर बाह्य विषयों के बिना ही मन ही मन अनेक विषयों को देखते और ग्रहण करते हैं वे ही सुसुप्ति अवस्था के अभिमानी प्राग्ञ बनकर विषय और मन के संस्कारों से युक्त अज्ञान से झप जाते हैं और वही सबके साक्षी तुरय रह समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान रहते हैं अंगोपांगायुधाकल्पये भगवान तुष्ट तुष्टयम् बिभर्ति स्म चतुर्मूर्ते भगवान हरि हरिश्वर इस प्रकार अंग उपांग आयुध और आभूषणों से युक्त तथा वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चार मूर्तियों के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि क्रमशः विश्व तेजस प्राज्य एवं तुरीय रूप से प्रकाशित होते हैं ऋज्यधु दिजभ स ये स ब्रह्मयोली स्वयं स्वामह मा परिपूर्ण माया चय सृजति हरती पातिथ्येनाक्षो विभिद निरुक्त तत्परत्म लंब सौन वही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण हैं वे स्वयं प्रकाश एवं अपनी महिमा से परिपूर्ण है वे अपनी माया से ब्रह्मा आदि रूपों एवं नामों से इस विश्व की सृष्टि स्थिति और संहार संपन्न करते हैं इन सब कर्मों और नामों से उनका ज्ञान कभी आवृत नहीं होता यद्यपि शास्त्रों में भिन्न के समान उनका वर्णन हुआ है अवश्य परंतु वे अपने भक्तों को आत्मस्वरूप से ही प्राप्त होते हैं श्री कृष्ण कृष्ण सख विष्ण ये शावाम भाव निद्रो ग्राजन्य वंशदहनागवीर गोविंद गोपवनिता व्रज भृत्य गीत तीर्थस्रव श्रवण मंगल पाही भृत्यान सच्चदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप अर्जुन के सखा हैं आपने रोमली के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के द्रोही भूपालों को भस्म कर दिया है आपका पराक्रम सदा रस रहता है व्रज की गोप बालाएँ और आपके नारदादि प्रेमी निरंतर आपके पवित्र यश का गान करते रहते हैं गोविंद आपके नाम गुण और लीलादि का श्रवण करने से ही जीव का मंगल हो जाता है हम सब आपके सेवक हैं आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए या उत्था य महापुरुष लक्ष्मणम लक्ष्मणम तत्त प्रयत जप्ता ब्रह्मवेद गुहाशय पुरुषोत्तम भगवान के चिन्हभूत अंग उपांग और आयुध आदि के इस वर्णन का जो मनुष्य भगवान में ही चित्त लगाकर पवित्र होकर प्रातःकाल पाठ करेगा उसे सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा सौ नुवाच शुको जदा भगवान विष्णुराताय शून्य सौरो गणों माचिमासी नानवसत सप्तक ता कर्माणी संयुक्ता ब्रोहिश्रद्धा योगनोहरे सौनक जी ने कहा सूजी भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय राजर्षि परीक्षित से पंचम स्कंध में कहा था कि ऋषि गंधर्व नागअपरा यक्ष राक्षस और देवताओं का एक सौर गण होता है और ये सातों प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं ये बारह गण अपने स्वामी द्वादश आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं और उनके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम क्या हैं सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही हैं इसलिए उनके विभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं आप कृपा करके कहिए सुतवाचम अनाद्य विद्या विष्णु आत्मन सर्वदेही निर्मित लोकतंत्रों के सुवर्तते सुज्जी ने कहा समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान विष्णु ही हैं अनादि अविद्या से अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ही समस्त लोकों के व्यवहार प्रवर्तक प्राकृत थुरी मंडल का निर्माण हुआ है वही लोकों में भ्रमण किया करता है एक एवि लोका नाम श्री आत्मा कृतरी सर्वेद क्रिया मूलम ऋषि बहुधोदिता असल में समस्त लोकों के आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्रीहरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं वे यद्यपि एक ही हैं तथापि ऋषियों ने उनका बहुत रूपों में वर्णन किया है वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं कालो देश क्रियाकर्ता कर्णम कार्यमागम द्रव्यम फलमिते ब्रह्म तो जया हरि सौनगी एक भगवान ही माया के द्वारा काल देश यज्ञादि क्रिया श्रुवा आदि करण यागादि कर्म वेद मंत्र शाकल्य आदि द्रव्य और फल रूप से नौ प्रकार के कहे जाते हैं मध्वादीश द्वादशस भगवान काल रूप थे लोकतंत्र चरति पृथक द्वाद काल रूपधारी भगवान सूर्य लोगों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्रादि बारह महीनों में अपने भिन्न भिन्न भिन बारह गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं धाता कृतस्थली हे तिरुकी मधुमा सम नयंत्यमी सोनजे धाता नामक सूर्य कृतस्थली अपसरा हेति राक्षस वासुक सर्प रथकृत यक्ष यक्षल ऋषि और तुम्बरु गंधर्व ये चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं अर्यमा पुलहोथा प्रहेति पुंजक स्थली नारद कश्च नीरश्च न्यंते माधव अर्यमा सूर्य पुलह ऋषि अथौजा यक्ष प्रहेति राक्षस पुंजक स्थली अप्सरा नारद गंधर्व और कच्छनीर सर्प ये वैशाख मास के कार्य निर्वाहक हैं मित्रोति पौरषेथ तक्षको मेनका हाह हा। रथस्वन ते शुक्रमा सम्यमी मित्र सूर्य अत्रि ऋषि पौरषेय राक्षस तक्षक सर्प अप्सरा हाहा गंधर्व और रथस्वन यक्ष ये ज्येष्ठ मास के कार्य निर्वाहक हैं विष्ठो वरुण रंभा सहजन्यथा हू शुक्रचित स्वनश्चमा नयंत्यमीन आषाढ़ में वरुण नामक सूर्य के साथ वशिष्ठ ऋषि रंभाप्सरा सहजन्य यक्ष हुधर्व शुक्र नाग और चित्रस्वन राक्षस अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं इन्द्रो विश्वाभचू श्रोता ऐलापत्रस तथा गिरा प्रम्लोचा राक्षसो वर्यो नभो मास नयन श्रावण मास इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है उनके साथ विश्वा गंधर्व, श्रोता यक्ष ऐलापत्र नाग अंगिरा ऋषि प्रम्लोचा अप्सरा एवं वर्य नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं विवस्वान्न उग्रसेनश्च व्याघ्र आचारण भृगु अनुम्लोचा शंखपालो नभस्याख्यम नयन मे के सूर्य का नाम है विवस्वान उनके साथ उग्रसेन गंधर्व व्याघ्र राक्षस आसारण यक्ष ऋषि अनुमलोचा अप्सरा और शंखपाल नाग रहते हैं पूषा धनंजयो वात सुषेण सुचिस्तथा धृताचि गौतमस्येति से तपोवाय नी माघ मास में पूषा नाम के सूर्य रहते हैं उनके साथ धनंजय नाग वात राक्षस गंधर्व गुरुचि यक्ष अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं क्रतुर्वरचा भरद्वाज पर्जन्य सैन्य जिता विश्व ऐरावत तपस्याक्ष नयंत्यमी फाल्गुन का मास का कार्यकाल पर्जन्य नामक सूर्य का है उनके साथ कृतु यक्ष वर्चा राक्षस भरद्वादृशी सैनजीतअसरा विश्वगंधर्व और ऐरावत सर्प रहते हैं अथांशु कशपस्ताक्षतथोशी विद्युशत्रुर्महाशंख सहो मास नयंत्यमी मार्ग मास में सूर्य का नाम होता है अंशु उनके साथ कश्यप ऋषि तारक्ष यक्ष ऋतसेन गंधर्व उर्वशी अप्सरा, विद्युत छत्रु राक्षस और महासंख नाग रहते हैं भग स्फूर्जोरिष्ट ने पंचम करकोट का पूर्व चित्ती पुष्य मासम नी मास में भग नामक सूर्य के साथ स्फूर्ज राक्षस अरिष्ट हरिष्टने गंधर्व ऊर्ण यक्ष आयु ऋषि करकोटक नाग रहते हैं तवष्टा ऋचिकतनय कम्बलस्िलोत्तमा ब्रह्मापेतः सतजित धृतराष्ट ईशंभरा आश्विन मास में तवष्टा सूर्य जमदग्नि ऋषि कम्बल नाग तिलोत्तमा अप्सरा ब्रह्मपेतराक्षस सत्यजीत यक्ष और झित्राष्ट्र गंधर्व का कार्यकाल है विष्णु विष्णुस्व तरोमित्रो मखापेत उजमा समी तथा कार्तिक में विष्णु नामक सूर्य के साथ अश्वतर नाग रंभा अप्सरा सूर्यवर्चा गंधर्व सत्यजीत यक्ष विश्वामित्र ऋषि और मखापीत राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं एकता भगवतो विष्णु आदित्य विभूत स्मृता निरा भरंत्य हो धीरे धीरे सोनगी ये सब सूर्य रूप भगवान की विभूतियाँ हैं जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल स्मरण करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं द्वादशस्वी मासदेवभिस्ई चरंसमतानुते परते हमति ये सूर्यदेव अपने छह गणों के साथ बारहों महीने सर्वत्र विचरते रहते हैं और इस लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं सामग्य जुभेन्तिंगे ऋष्य संतुमत्य मुम प्रगायन्ति नित्यं नित्यंतसरसो ग्रतः सूर्य भगवान के गढ़ों में ऋषि लोग तो सूर्य संबंधी ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं और गंधर्व उनके सुयश का गान करते रहते हैं अप्सराएं आगे आगे नित्य करती चलती हैं उन्नह्यंती रतम नागा ग्राम्यो रथ चौधयंती रथम पृष्ठे नैताली नागण रसी की तरह उनके रथ को कसे रहते हैं यक्षगण रथ का सास सजाते हैं और बलवान राक्षस उसे पीछे से ढकेलते हैं बाल सहस्त्राणि सहस्राणी ष्ठीर् ब्रह्मष योग पुरोभिमुखम जानती स्तुवंती स्तृति इनके समय बाल नाम के साठ हजार निर्मल स्वभाव ब्रह्मषि सूर्य की ओर मुँह करके उनके आगे आगे स्थिति पाठ करते चलते हैं एवं शनादिद भगवान हरिश्वर कल्पे कल्पे समात्मा जो हलो का इस प्रकार अनादि अनंत अजन्मा भगवान हरि ही कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोगों का पालन पोषण करते रहते हैं ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारंसा चयतायां द्वादश स्कंधे आदिभ्योह विवरण नाम